मां अंजलि भर भर के फूल ठाकुर को देने लगी पहली बार देते समय कुछ फूल सहसा उनके अपने पांवों पर ही गिर पड़े जिसे देख वे बोली ओ मां पहले ही मेरे पांव में गिर पड़ा मैंने कहा अच्छा ही हुआ है मन ही मन सोचा तुम्हारी दृष्टि में ठाकुर भले ही बड़े हो हम लोगों के लिए तो तुम दोनों एक ही हो एक विधवा महिला आई है मां से मैंने उनके बारे में पूछा मां बोली महीने भर पहले दीक्षा ले गई है पहले वह किसी अन्य गुरु के पास दीक्षित हुई थी सो बेटी मन की गति है कि यहां फिर से ले लिया गुरु तो सब एक हैं। यह बात उसके समझ में नहीं आई दोपहर को प्रसाद पाने के बाद विश्राम करते समय कामार पुकुर की बात उठी मां बोली ठाकुर जब पेट की बीमारी के कारण कामार पुकुर गए थे उस समय मैं छोटी सी बहू थी ठाकुर थोड़ी रात रहते ही मुझसे कहते कल मेरे लिए ये ये चीजें बनाना हम लोग वही वही पकाते एक दिन छौक देने को पांच फोड़न नहीं था दीदी अर्थात लक्ष्मी की मां ने कहा तो फिर ऐसे ही कर लेते हैं नहीं है तो क्या करेंगे ठाकुर की कानों में यह बात जाने पर वे बुलाकर बोले यह क्या जी पांच फोड़न नहीं है तो एक पैसे का मंगवा लो ना जिसमें जो पड़ता है उसे डाले बिना काम नहीं चलेगा तुम लोगों के इस फोड़न के गंध वाले व्यंजन खाने के लिए मैं दक्षिणेश्वर की खीर आदि छोड़ आया हूं और तुम लोग वही डालना नहीं चाहती तब दीदी ने लज्जित होकर उसे मंगाने भेजा ब्राह्मणी अर्थात योगेश्वरी भी उन दिनों वही थी ठाकुर उन्हें मां कहकर संबोधित करते थे मैं भी उन्हें सास के रूप में देखती तथा डरती थी वे मिर्च बहुत खाती थी वे मिर्च से भरा भोजन बनाती और मुझे भी देती मैं आंखें पोछते हुए खाती रहती वे पूछती कैसा हुआ है मैं सहमी सी कहती अच्छा हुआ है रामलाल की मां कहती हां इतना तीखा हुआ है कि कुछ पूछो मत मैं देखती कि इस पर वे नाराज होती और कहती तो कहती है कि अच्छा हुआ है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 उसकी सभी कलियां खिल उठी मंदिर में मां को पहनाने भेज दिया मां के गहने उतारकर उन्हें फूलों की माला पहना दी गई उसी समय ठाकुर मां का दर्शन करने गए थे देखते ही वे पूर्णतः भाव विभोर हो गए कहने लगे आहा काले रंग पर क्या ही फब रहा है पूछा ऐसी माला किसने गूंथी है किसी के मेरा नाम बताने पर वे बोले आहा उसे एक बार बुला तो लाओ माला पहनकर मां का रूप कैसा खिल उठा है एक बार आकर देख जाए वृंदा कहाारिन आकर मुझे बुला ले गई मंदिर के पास पहुंचते ही मैंने देखा कि बलराम बाबू सुरेश बाबू आदि मां के मंदिर की ओर ही चले जा रहे हैं अब मैं कहां छिपूं मैंने वृंदा का आंचल खींच अपने को ढक लिया और उसकी आड़ में सीढ़ियां चढ़ने लगी ओ मां ठाकुर यह बात समझकर कहने लगे अजी उधर से मत चढ़ो उस दिन एक मछुआरिन को उधर से चढ़ते हुए पाव फिसल जाने के कारण गिरकर चोट आ गई थी सामने की ओर से आ जाओ ना उनकी यह बात सुनकर बलराम बाबू आदि थोड़ा खिसक कर खड़े हो गए जाकर मैंने देखा कि ठाकुर मां के सामने खड़े प्रेम विभोर हो भजन गा रहे हैं एक महिला भक्त के आ जाने पर चल रहा प्रसंग दब गया मेरे भी चलने का समय हो रहा था मां ने कहा कि कपड़े धोकर आने के बाद वे मुझे एक चीज देंगी फिर मुक्ति की बात उठी मां ने कहा जानती हो वह क्या है बेटी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 कृपा बहुत बड़ी चीज है यह कह कहकर वे कपड़े धोने चली गई मुझे जो देने को उन्होंने कहा था अपराहन के भोग के उपरांत उसे बिल्व पत्र में मोड़कर मुझे देते हुए वे बोली ताबीज बनवाकर पहनना इस विषय में और किसी को मत बताना नहीं तो सभी मुझे फाड़ खाएंगे मैंने श्री मां को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 आज हमारे बालीगंज के निवास पर मां आएंगी कल से ही सारी व्यवस्था हो रही है मां के लिए अलग आसन श्वेत पत्थर के बर्तन आदि खरीदे गए हैं मां आने वाली है इसी आनंद में रात भर नींद नहीं आई मां का अपराहन में आना निश्चित हुआ था कहीं किसी कारण उनका विचार बदल न जाए इसीलिए श्रीमान शोकहरण सुबह से ही बाग बाजार में मां के घर गाड़ी ले जाकर प्रतीक्षा कर रहे थे और हम लोग सवेरे ही घर का सारा कार्य निपटाकर तैयार हो गए मां का आसन बिछाने के बाद मैंने उसके चारों ओर फूल सजा दिए घर में तथा द्वार पर सर्वत्र गंगा जल छिड़क दिया फूलों की माला बनाकर रख लिया और दो बड़े बंधनवार बनाकर मां के आसन के दोनों ओर लगा दिए समय होते ही मैं उनकी प्रतीक्षा करने लगी मां न जाने कब आ जाए अब वह शुभ घड़ी आ पहुंची थी गाड़ी की आवाज आते ही हम सभी नीचे उतर गए। गाड़ी के रुकते ही मैंने देखा कि मां सहास्य वदन स्नेहपूर्ण दृष्टि से हम लोगों की ओर देख रही हैं गाड़ी से उनके उतरते ही हम सभी उनकी चरण धूली लेने को उतावली हो उठी मां के साथ गुलाब मां छोटी दीदी नलिनी दीदी राधु तथा चार पांच साधु ब्रह्मचारी भी आए हैं श्री मां को ऊपर ले जाकर आसन पर बैठाने के बाद मैंने उन्हें प्रणाम किया मां बोली खालिया है ना मैंने बड़ी जल्दबाजी की तो भी इससे पहले आना नहीं हो सका अब जाकर आ सकी हूं इतना कहकर उन्होंने अपने हाथ से स्नेहपूर्वक मेरी ठोड़ी का स्पर्श किया मैं वहां बैठ नहीं सकी क्योंकि मुझे कुछ तलना तथा भोजन का आयोजन करना था बाकी सब कुछ पहले ही तैयार हो चुका था ऊपर ग्रामोफोन पर गीत बज रहा था काम करते करते थोड़ी फुर्सत मिलने पर मैंने जाकर देखा कि मां मशीन का गाना सुनकर बड़ी खुश हो रही हैं और कैसी अद्भुत मशीन बनाई है कहते हुए एक छोटी बच्ची के समान आनंद व्यक्त कर रही हैं। बड़ी गर्मी है मां बरामदे में चटाई पर लेती हैं और उनके आस सभी बैठे हैं एक पत्थर के कटोरे में उन्हें बर्फ का पानी दिया गया है मां बीच बीच में उसे पी रही हैं। मुझे देखकर मां बोली अजी थोड़ा सा बर्फ का पानी पी लो मां का प्रसादी थोड़ा सा जल पीकर ठंडा होने के बाद मैं फिर से दौड़कर रसोई घर में चली गई आज इतनी जल्दी जल्दी निपटाने पर भी काम समाप्त ही नहीं हो रहा था संध्या के बाद बगल के कमरे में ठाकुर का भोग सजाया गया मां के आकर गोलाब मां को भोग निवेदन कर देने के लिए कहने पर वे बोली तुम ही दो तुम्हारे उपस्थित रहते मैं क्यों दूं तब मां स्वयं ही भोग निवेदन करने बैठी और प्रशंसा करते हुए कहने लगी अहा तुम लोगों ने कितना सुंदर सजाया है इसी प्रकार बालिका के समान सभी चीजों पर आनंद व्यक्त करते हुए वे हम लोगों को असीम आनंद देने लगी भोग हो जाने के बाद मां तथा अन्य सभी प्रसाद ग्रहण करने बैठे सबसे पहले मां का खाना पूरा हुआ बरामदे में बेंत की एक आराम कुर्सी पर बैठकर वे मुझे पुकार कर बोली अजी मुझे पान देती जाओ मैं तब भी गोलाब मां को परोस रही थी जल्दी से जाकर मैं उन्हें पान दे आई मां को मांगकर पान खाना पड़ा इस पर मैं थोड़ी लज्जित भी हुई मैंने सुमति से कहा पान लेकर खड़ी नहीं रह सकी देख रही हो कि मैं इधर हूं थोड़ी देर बाद मां एक बार नीचे उतरकर नल के पास गई मैं भी लालटेन लेकर साथ चली उद्यान का यह भाग काफी निर्जन है रास्ते के दोनों तरफ क्रोटॉन के पौधों की पात है मां ने स्नेहपूर्वक कहा आहा काम के कारण तुम थोड़ा सा बैठ भी नहीं सकी वहां आना अपनी मां को भी लेती आना मेरी मां वहां घूमने आई हुई थी सौभाग्यवश उन्हें घर बैठे ही श्री मां का दर्शन प्राप्त हो गया इसके बाद विदाई का समय आ पहुंचा मोटर गाड़ी में जाने की मां की सहमति नहीं थी इसका कारण यह था कि एक बार माहेश का रथ देखने जाते समय उनकी मोटर के नीचे एक कुत्ता दब गया था परंतु भक्तों के यह कहने पर कि बाग बाजार जितनी दूर मोटर में न जाने से रात हो जाएगी और कष्ट भी होगा आखिरकार उन्होंने भक्तों की बात मान ली बारंबार ठाकुर को प्रणाम करने के बाद वे निकलने को तैयार हुई और हम लोगों को आशीर्वाद देकर गाड़ी पर सवार हुई एक दिन मैं रात के समय गई थी मां लेटी हुई थी काली बहू मां उन्हें इसी नाम से पुकारती थीं, पास बैठी थी मैं प्रणाम करूंगी इसीलिए मां उठकर बैठी प्रणाम करते ही कुशल आदि पूछने के बाद पुनः लेटते हुए उन्होंने पांव पर हाथ फेर देने को कहा फिर बातचीत के दौरान वे कहने लगी सुनो बेटी विधाता ने जब सर्वप्रथम मनुष्य की सृष्टि की तो एक तरह से उन्हें सत्वगुणी ही बनाया इसके फलस्वरूप उन लोगों ने ज्ञान के साथ ही जन्म लिया था और उन्हें संसार की अनित्यता समझते देर न लगी अतः वे सभी तत्काल भगवान का नाम लेकर तपस्या करने निकल पड़े और उनके मुक्ति पद में लीन हो गए विधाता ने देखा कि काम हुआ नहीं इन लोगों के द्वारा संसार की लीला आदि कुछ नहीं चल सकी तब उन्होंने सत्व के साथ थोड़ी अधिक मात्रा में रजह और तमह मिलाकर मनुष्य की रचना की इसके बाद उनकी लीला का खेल भली भांति चलने लगा इतना कहने के बाद उन्होंने सृष्टि विषयक एक सुंदर दोहा सुनाया तदुपरांत वे बोली उन दिनों बेटी नाटक कथा आदि हुआ करती थी हम लोगों ने कितना सब सुना है आजकल वैसा सुनने में नहीं आता इसी बीच काली बहू उठकर दूसरे कमरे में चली गई और वहां नलिनी दीदी तथा माखू के पास कोई पुस्तक चिल्ला चिल्ला कर पढ़ रही थी सुनकर मां ने कहा देखती हो बेटी कितना चिल्ला कर पढ़ रही है नीचे कितने सब लोग हैं इसका कोई होश नहीं राधा रानी ने मां के पास आकर कहा लक्ष्मी आदि नवद्वीप जाएंगी परंतु तुमने मुझे उन लोगों के साथ जाने नहीं दिया इतना कहने के बाद वे रूठकर चली गईं। मां बोली उसे भला कैसे जाने दू बेटी वह अर्थात लक्ष्मी भक्त है भक्तों के साथ मिलकर कितना नाचेगी गाएगी हो सकता है कि जाति आदि का विचार किए बिना उन लोगों के साथ खा भी ले परंतु यह तो वह सब अच्छा नहीं समझेगी गांव लौटकर लक्ष्मी की निंदा करेगी तुमने लक्ष्मी को देखा है मैंने कहा नहीं मां मां दक्षिणेश्वर में ही है उससे मिलना दक्षिणेश्वर गई हो ना मैं हां मां अनेकों बार गई हूं परंतु वे वही हैं यह मैं नहीं जानती थी मां दक्षिणेश्वर में मैं जिस नौबत खाने में रहती थी उसे देखा है मैं बाहर से देखा है मां भीतर जाकर देखना उसी कोठरी के भीतर सारी गृहस्थी थी मैं जब पहली बार कलकत्ते आई उसके पहले कभी पानी का नल आदि नहीं देखा था एक दिन मैं नल घर में गई थी देखा कि नल से सांप के समान सो सो की आवाज निकल रही है मैं तो बेटी भय से दौड़ते हुए महिलाओं के पास जाकर बोली अजी नल के भीतर एक सांप आया है देखना हो तो आओ सों सो कर रहा है वे लोग हंसते हुए बोली अजी वह सांप नहीं है डरना मत जल निकलने के पहले ऐसी ही आवाज आती है मैं तो हंसते हंसते लोटपोट हो गई यह कहकर मां खूब हंसने लगी वह क्या ही सरल मधुर हास्य था मैं भी अपनी हंसी रोक न सकी सोचा हमारी मां ऐसी ही सरल जो है मां बेलूड़ में ठाकुर का उत्सव देखा है मैं, नहीं मां कभी बेलुड़ मच नहीं गई सुना है कि वहां महिलाओं का जाकर भीड़ लगाना साधु भक्तगण पसंद नहीं करते इसी भय से और भी नहीं गई मां एक बार जाना ना ठाकुर का उत्सव देखने जाना एक अन्य दिन श्री मां रास्ते के किनारे बरामदे में आकर मुझे आसन बिछाकर हरिनाम की थैली लाने को कहा वह ला देने पर वे बैठकर जब करने लगी प्रायः संध्या हो चली थी उसी समय सामने के मैदान में जहां कुली मजदूर आदि बहुत से लोग अपने बाल बच्चों के साथ निवास करते थे वहां एक पुरुष ने संभवतः अपनी स्त्री को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया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 हम लोग भी कमरे के भीतर चली आईं। थोड़ी देर बाद रास्ते पर एक भिक्षुक की आवाज सुनाई दी राधा गोविंद ओ मां नंद रानी अंधे पर दया करो मां आदि इसे सुनकर मां ने कहा यह भिकारी प्रायः ही रात में इधर से होकर जाता है पहले वह अंधे पर दया करो मां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 कहीं सेवा अपराध न हो इस ओर ध्यान रखना चाहिए परंतु बात क्या है जानती हो मनुष्य को अज्ञानी समझकर वे क्षमा कर देते हैं एक सेविका के समीप आने पर वे उसकी ओर उन्मुख होकर बोली चंदन में मिट्टी आदि न रहे फूल बिल्वपत्र कीड़े का काटा न हो पूजा अथवा पूजा का कार्य करते समय अपने किसी अंग केश या कपड़े से हाथ न लगे पूरे यत्न से यह सब कार्य करना चाहिए और भोग राग इत्यादि ठीक समय पर दिया जाए रात के लगभग साढ़े आठ बजे थे आज जाकर देखा तो मां उस समय मंदिर के उत्तरी रास्ते की ओर के बरामदे में अंधकार में बैठी जप कर रही है बगल के कमरे में हम लोगों के बैठने के थोड़ी देर बाद मां उठकर आई और मुस्कुराते हुए बोली आई हो बेटी आओ मैं हां मां आज हम दोनों बहनें आई हैं आरती हो गई है क्या मां अभी तक नहीं हुई तुम लोग आरती देखो मैं आती हूं आरती आरंभ हुई बहुत सी महिलाएं मंदिर में जप करने बैठी आरती समाप्त होने के बाद हम प्रणाम करने के बाद मां से मिलने बगल के कमरे में गईं। यहां आने पर एक क्षण के लिए भी मां को दृष्टि से दूर रखने की इच्छा नहीं होती थोड़ी देर बाद मां निकट आकर बैठीं। एक वृद्धा एक अन्य जन से एक एक भजन सीख रही थी उसे सुनकर मां बोली हां वह जो सिखाएगी दो पंक्तियां बोलकर उसके बाद की दो पंक्तियां छोड़कर बोलेगी हां भजन तो वेद अर्थात ठाकुर ही गाया करते थे भजन के ऊपर मानो उतर आते थे उसी गाने से कान भरे हुए हैं आजकल जो भजन होते हैं उन्हें सुनना पड़ता है इसीलिए सुनती हूं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 शीघ्र ही लौटूंगा और गिरीश बाबू भी अभी कुछ दिनों पूर्व ही भजन सुना गए बड़ा सुंदर गाते थे उसी समय राधु के मां को अपने पास आकर सोने के लिए कहने पर उन्होंने कहा तुम जाकर सो जाओ ना हां ये लोग कितनी दूर से आई हैं मैं थोड़ी देर इनके साथ बैठूं तो भी राधू को न छोड़ते देखकर मैंने कहा अच्छा मां तो उसी कमरे अर्थात मंदिर में चलिए ना लेट जाइएगा मां बोली तो फिर तुम लोग भी चलो हम भी गई। मां लेटी लेटी बातें करने लगी और मैं उन्हें हवा करने लगी थोड़ी देर बाद मां ने कहा अब काफी ठंडा हो गया है और जरूरत नहीं तब मैं उनके पांवों पर हाथ फेरने लगी एक वृद्धा एक अन्य जन को योग शास्त्र का षटचक्र भेद तथा विभिन्न पद्मों के बीज मंत्र आदि के संबंध में कुछ बता रही थी गोलाप मां ने कहा इन बीज मंत्रों आदि को इस प्रकार नहीं बताना चाहिए तो भी वे बोलती रहीं। मां ने यह सुनकर हंसते हुए मुझसे कहा ठाकुर ने अपने हाथ से कुल कुंडलीनी षटचक्र आदि की रेखाचित्र बनाकर मुझे दिखा दिए थे मैंने पूछा वह कहां है मां मां आह बेटी इतना सब होगा यह क्या मैं तब जानती थी वह न जाने कहां खो गया फिर मिला नहीं